विक्रांत बड़े ध्यान से प्रोफेसर चौटाला की बातें सुन रहा था वैसे जो कुछ भी चौटाला साहब ने अभी फोन पर विक्रांत को बताया वो विक्रांत के लिए कोई हैरत वाली बात नहीं थी जब से उसने इस केस पर काम करना शुरू किया था तभी से उसे ये बात पता थी कि कतिल ने बड़ी दरिंदगी से खून किया है सभी विक्टिम्स की हालत देख ही ये लग रहा था की उन्हें बहुत ही निर्दयता से मारा गया है और कत्ल के अंदाज से ही लग रहा था कि कातिल का कुछ न कुछ बेहद खास मकसद था लेकिन इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा है विक्रांत और चौटाला साहब के बीच थोड़ी देर तक बातें होती रही उन दोनों ने केस से रिलेटेड कुछ और भी बातें आपस में शेयर की विक्रांत के भी दिमाग में केस को लेकर जो नए क्लू आए हुए थे उसके बारे में भी उसने चौटाला साहब को बता दिया था विक्रांत ने अपने संदेह के बारे में भी चौटाला साहब को बताते हुए उनका ओपिनियन जानने का प्रयास किया लेकिन चौटाला साहब ने उस पर अपना कोई भी राय नहीं रखा इसके बजाय उन्होंने विक्रांत से कहा कि अगर वो उन तीनों के डी रिपोर्ट का इंतजाम कर दे तो इस वक्त के सभी विक्टिम्स के साथ उस डीएनए को मैच करवा के ये पता लगाया जा सकता है कि विक्टिम में से किसी का उन लोगों के साथ ब्लड रिलेशन तो नहीं था प्रोफेसर चौटाला का ये आईडिया विक्रांत को बिल्कुल ठीक लगा ऐसे में उसने तुरंत ही इसके लिए सहमति दे दी और साथ ही चौटाला साहब से कह दिया की वो जल्द ऐसी जल्द उन तीनों लोगों के डी रिपोर्ट का इंतजाम करने की कोशिश करेगा इस बारे में बात करने के बाद विक्रांत फोन रखने ही वाला था कि अंत में चौटाला साहब ने विक्रांत से एक और बात कह दी उन्होंने विक्रांत को बताया कि क्राइम सीन पर उनकी फॉरेंसिक टीम पहुंचने से पहले ही त्रिवेंद्रम पुलिस की फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच गई थी और केस का पहला एविडेंस उन्हीं लोगों ने कलेक्ट किया था बाद में जब केस हाई प्रोफाइल निकला तो इसे सेंट्रल सी को सौंप दिया गया फिर केस के लिए सेंट्रल टीम की तरफ ऐसी फॉरेंसिक टीम भी भेजी गयी ऐसे में सेंट्रल की फोरेंसिक टीम को वही एविडेंस मिला जो की लोकल फॉरेंसिक वालों ने भेजा था लोकल फोरेंसिक वालों ने जो एविडेंस उन्हें सौंपे थे उसमें से बहुत सारे एविडेंस ऐसे थे जो की फॉरेंसिक वालों के रेंज में आते ही नहीं है जैसे की के केस से रिलेटेड कई सारे फोटोज और वीडियो भी फॉरेंसिक वालों के पास पहुँच गए थे ऐसे में चौटाला साहब उन एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे So, उन्होंने विक्रांत से ये पूछा कि वो उन वीडियोस को त्रिवेंद्रम पुलिस के हवाले कर दे या फिर डायरेक्टली विक्रांत के पास ही भेज दे इस पर विक्रांत ने चौटाला साहब से सीधे कह दिया कि सारे एविडेंस उसे पर्सनली भेजे जाएं। विक्रांत ने प्रोफेसर चौटाला से कहा कि सर आप वो सारे एविडेंस अपने असिस्टेंट के हाथों मेरे पास पहुँचा दीजिए जरूरत पड़े तो आप एविडेंस की सिक्योरिटी के लिए दो पुलिस का स्टाफ भी लगवा दीजिए लेकिन किसी भी हालत में एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और न ही उसके ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए ठीक है अपने एक स्टूडेंट को भेज रहा हूं वहां और सेंटर में बात करके लोकल पुलिस की भी एक टीम भेज देता हूं सेफली तुम्हारे पास पहुंच जाएगा प्रोफेसर चौटाला ने जवाब दिया ओके सर थैंक यू थैंक यू ठीक है सर फिर कॉल रखते है अगर आगे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो अपडेट कर देना हमें ओके ओके चौटाला साहब ने फोन रखते हुए कहा ज्यादातर जब भी कोई केस होता है तो विक्रांत क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचता है क्राइम सीन पर पहले पहुंचने पर वो अपने हिसाब से सभी क्लू और एविडेंस कलेक्ट करता था खुद के साथ वो अपनी फॉरेंसिक टीम भी लेकर चलता था जिसमें एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने में आसानी रहती थी लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार तो क्राइम सीन पर लोकल पुलिस के साथ ही लोकल फॉरेंसिक वाले भी पहुँच गए थे अब उन लोगों ने किस तरह से एविडेंस कलेक्ट किया एविडेंस ढंग से लिया भी या नहीं इसकी भी जानकारी नहीं है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि विक्रांत को उन्हीं लोगों के कलेक्ट किए हुए एविडेंस पर काम करना पड़ रहा था ऊपर से जो सेंट्रल की फोरेंसिक टीम पहुंची तो उन लोगों को भी त्रिवेंद्रम में काम करने का प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया ऐसे में चौटाला साहब को अपना वर्किंग स्टेशन बेंगलोर में ही बनाना पड़ा इससे भी विक्रांत को समस्या हो रही थी उसे फॉरेंसिक टीम का उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जितना उसे फॉरेंसिक टीम के करीब होने पर मिलता खैर अब जब चौटाला साहब ने फोटो और वीडियोस वाले एविडेंस फिजिकली विक्रांत के पास पहुंचाने का वादा किया तो विक्रांत के मन में भी एक उम्मीद जगी कि शायद उसे कोई न कोई इम्पोर्टेंट क्लू मिलेगा उधर चौटाला साहब का फोन कटने के बाद विक्रांत के पास अनुष्का ने फोन किया अनुष्का को विक्रांत ने उस गार्ड की वाइफ के बारे में पता लगाने के लिए लगा रखा था उसने विक्रांत को फोन पर बताया कि गार्ड के मर्डर के बाद लाइटहाउस वालों को इस काम के लिए ठीक आदमी नहीं मिल रहा था सो उन लोगों ने गार्ड की वाइफ को ही लाइटहाउस की जिम्मेदारी दे दी थी और हां, उसका नाम बासु बासु था, बासू लहरी। इसके बाद अनुष्का ने आगे बताया कि हालांकि उस वक्त लोगों को इस इंसिडेंट को लेकर काफी अलग ओपिनियन था ज्यादातर लोगों का यही मानना था की वजाहत अली को झूठे मर्डर के इल्जाम में फंसाया गया है वजाहत अली उसका नाम है वो जो स्ट्रेंजर था हाँ हाँ जानता हूँ तो वही कह रही थी कि ज्यादातर लोग यही मानते थे कि वजाहत ने गार्ड का मर्डर नहीं किया था और उनका तर्क भी सही है अगर वजाहत ने गार्ड का मर्डर किया ही था तो उसने बासु को क्यों जिंदा छोड़ दिया चलो एक बार के लिए ये भी मान लेते है की वजाहत अली गार्ड की वाइफ बासू को नहीं मारना चाहता था लेकिन फिर उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की लोगों तो का कहना है कि जब वजाहत को पुलिस ने आकर अरेस्ट किया था तो उस वक्त वो आराम से सो रहा था अब खोस सोचिए कोई इंसान किसी का मर्डर करने के बाद इतने आराम से क्राइम सीन पर ही कैसे सो सकता है ये पॉसिबल है फिर आगे अनुष्का ने बताते हुए कहा हालांकि उस वक्त पुलिस के पास जो सबूत थे वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे वजाहत ही कतिल है सबसे बड़ा सबूत तो की पत्नी बासू थी उसने पुलिस से सीधे कहा था कि वजहत ने न सिर्फ उसके पति का मर्डर किया बल्कि उसका रेप भी किया है ऐसे में वजाहत को कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन फिर भी बाद में उसकी सजा को काफी दिनों तक टाल दिया गया था अनुष्का ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा उस वक्त वजाहत की फैमिली यहाँ त्रिवेंद्रम में ही रहती थी मर्डर का मामला काफी फेमस हो गया था मीडिया कवरेज भी मिलने लगी थी सो वजाहत की फैमिली ने मीडिया वालों की मदद ऐसी लोगो को ये विश्वास दिला दिया की वजहत बेकसूर है और उसे गलत फंसाया गया है ह्यूमन राइट्स वालों ने भी इस वक्त वजहत को सपोर्ट किया था शायद यही सब वजह थी जिससे वजहत की फांसी की सजा टाल दी गई थी और शायद इसी वजह से गार्ड की पत्नी बासु भी यहाँ लाइट हाउस आरोप छह महीने से ज्यादा नहीं रह सकी छ महीने बाद वो अचानक से गायब हो गई थी अनुष्का ने फिर अपनी हल्की सासे छोड़ते हुए कहा सर मैंने सब इन्फॉर्मेशन लाइट हाउस में काम करने वाले एक ओल्ड स्टाफ से लिया है उसने मुझे बताया कि गार्ड के मर्डर के बाद उसकी वाइफ बासू को लाइट हाउस की देखभाल करने का काम दिया गया था लेकिन वो लगभग छह महीने बाद अचानक से गायब हो गई थी फिर उसके बाद लाइट हाउस के पास में जो उसका क्वार्टर था उसके पीछे एक कब्र मिली थी और उसका ने फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा कुछ लोगों का कहना था की वो कब्र बासु की थी किसी ने उसे जलाकर वहाँ पर दफ्न कर दिया था तो वही बहुत से लोग ये भी कहते थे की बासु प्रेगनेंट हो गयी थी लेकिन उसके बच्चे की मौत हो गई थी सो उसने अपने बच्चे को वहाँ दफन कर दिया था खैर लाइट हाउस मैनेज करने वाली कंपनी ने उसके गायब होने की पुलिस रिपोर्ट भी करवाई थी लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला जब अनुष्का ने अपने लफ्जों को थोड़ा हल्का करते हुए कहा था या फिर था भी तो वो किसी के टच में नहीं था ऐसे उसके गायब होने के बाद किसी ने भी उससे ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की बाद में अचानक से वो कब्र भी गायब हो गई। बासु के गायब होने के बाद लाइट हाउस वालों की तरफ से वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए काफी लोगों को भेजा गया लेकिन कोई भी उधर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका दर्जनों लोग बासु की जगह पर नौकरी करने के लिए आए लेकिन सबको वहाँ पर भूत का साया ही लगता था अजीब अजीब ऐसी आवाज सुनाई पड़ती थी कईयों ने तो भूत देखने का दावा तक कर दिया था अब सच्चाई क्या थी ये तो नहीं पता लेकिन हाँ ये जरूर था कि बासु के गायब होने के बाद वहां पर कोई भी नौकरी नहीं कर पाया फिर कुछ साल बाद लाइट हाउस वालों ने उस जगह को छोड़ ही दिया और फिर जहाजों को सिग्नल देने के लिए रडार सिस्टम को डेवलप कर लिया गया फिर लाइट हाउस की जरूरत ही नहीं रहेगी ओ विक्रांत बड़े ध्यान से अनुष्का की बातों को सुनता रहा फिर कुछ पल तक शांत रहने के बाद विक्रांत ने अनुष्का से कहा अच्छा अनुष्का मुझे उन तीनों की डी रिपोर्ट चाहिए मतलब मुझे नहीं वो प्रोफेसर चौटाला मांग रहे थे तो उसका इंतजाम करना है हमें देखो वो तीनों तो मर चुके हैं बट हाँ हो सकता है कि लोकल पुलिस के पास डीएनए रिपोर्ट हो क्योंकि बासु और वजाहत अली का मेडिकल टेस्ट तो हुआ ही था सो हो सकता है कि पुलिस रिकॉर्ड में उनका डीएनए रिपोर्ट भी हो और अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो उनकी फैमिली मेंबर्स का पता लगाओ और उनकी डी रिपोर्ट निकालो मैंने अशोकन से इस बारे में बात कर लिया है सो लोकल पुलिस से तुम्हें जो भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगी ओके सर मैं करती हूँ अनुष्का ने अपना सिरे लाते हुए कहा लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया सो उसने फोन रखने से पहले ही विक्रांत से कहा अच्छा सर आप अभी आज ही कह रहे थे ना कि शायद हो सकता है कि ये मर्डर केस एक्सीडेंटली हुआ है मतलब कि शायद हो सकता है की कि कतल किसी एक को मारना चाहता था लेकिन मजबूरी में उसे एक एक करके सबको मारना पड़ा तो सर आपको नहीं लगता की शायद ये मर्डर केस कहीं न कहीं बासु और वजाहत से कनेक्टेड है अनुष्का की ये हाइपोथेसिस सुनकर विक्रांत को थोड़ी हैरत हुई उसने उत्सुकता से सवाल किया तुम्हारा मतलब यही है कि बासु के गायब होने के पीछे वजहत की फैमिली का हाथ हो सकता है अनुष्का ने जवाब दिया उसकी फैमिली बासु से बहुत ज्यादा नाराज थी सो हो सकता है की उन लोगों ने बासु ऐसी उसका बयान बदलवाने के लिए उसको गायब कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि किसी ने बदला लेने की नीयत से ही ये सब किया हो। अनुष्का ने फिर अपनी आंखें करते हुए कहा हो सकता है कि का कुछ ऐसा हुआ रहा हो हु। जिसकी वजह से उसे और भी लोगों को मजबूरी में मारना पड़ गया हो ओ कॉट अपनी बात खत्म करने के बाद अनुष्का को अपनी ही बात पर हैरानी होने लगी मैं भी आपकी तरह बहुत ज्यादा सोचने लगी क्या लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है मेरा सोचना सही है